महाभारत शांति पर्व अष्टाशित्यधिक शांतिपर्व अषाशीकशतमोध्याय अरिष्टे राजा सगर को वैराग्योत्दक मोक्ष विषय उपदेश युधिठिर्वाच कथम नि पृथ्वी चरे दस्द्यधो नृप निर्युक्त विमुच्यते युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी मेरे जैसा राजा कैसे साधन और व्यवहार से युक्त होकर पृथ्वी पर विचरे और सदा किन गुणों से संपन्न होकर वह आसक्ति के बंधन से मुक्त हो विष्णुवाच अतृत् वर्त से हम इतिहास पुरातन अरिष्ट ने मिना विष्णुजी ने कहा राजन इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्ट ने जो उत्तर दिया था वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें बताऊंगा। सगर ब्रह्म कथम न सोचे न सुखुभ इच्छा बे वेद तुम सगर ने पूछा ब्रह्म इस जगत में मनुष्य किस परम कल्याणकारी कर्म का अनुष्ठान करके सुख का भागी होता है तथा किस उपाय से उसे शोक या छोप प्राप्त नहीं होता यह मैं जानना चाहता हूँ सर्वशास्त्री विष्णु जी कहते राजन राजा सगर के इस प्रकार पूछे पर संपूर्ण शास्त्रज्ञों में श्रेष्ठ अर्थात अरिष्ट नहीं मिले उनमें सर्वोत्तम दैवी संपत्ति गुण, गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उद्देश दिया सुखम मोक्ष लोके प्रसान्य सगर संसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक सुख है परंतु जो धन धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त है उस मूढ़ मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता सक्त बुद्धि रथान्तात्मा निकित्सितुम स्नेशित मूढ़ो नोक्षाय कल्पते जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है जिसका मन अशांत रहता है ऐसे मनुष्य की चिकित्सा करनी कठिन है क्योंकि जो स्नेह के बंधन में बंधा हुआ है वह मूढ़ मोक्ष पाने के लिए योग्य नहीं होता स्नेह जानी मैं तुम्हें स्नेह जनित बंधनों का परिचय देता हूँ उन्हें तुम मुझसे सुनो श्रवणेन्द्रिय संपन्न समझदार मनुष्य ही ऐसी बातों को बुद्धिपूर्वक सुन सकता है संभाव्य समय अनुसार पुत्रों को उत्पन्न करके जब वे जवान हो जाए तब उनका विवाह कर दो और जब यह मालूम हो जाए कि अब ये दूसरे के सहयोग के बिना ही जीवन निर्वाह करने में समर्थ है तब उनके स्त्रह पास से मुक्त हो सुख पूर्वक विचरो ज्ञातवा पत्नी पुत्रवती होकर वृद्ध हो गई अब पुत्रगण उसका पालन करते हैं और वह भी पुत्रों पर पूर्ण वात्सल्य रखती है यह जानकर परम पुरुषार्थ मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर यथा समय उसका परित्याग कर दे सा पत्यो निरपत्यो वा मुक्तर यथा सुखम इंद्रिया सुखम शास्त्र विधि के अनुसार इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषयों का अनुभव करके जब तुम उनके खेल को पूरा कर चुको तब संतान हुई हो चाहे न हुई हो उनसे मुक्त होकर सुख पूर्वक विचरो पदार्थ उपलब्ध हो सू लोके सूच जो भी लोके पदार उनमें समान भाव रखो राग द्वेश न करो ऐसा समासे न तव संकेतो मयाम मोक्षार्थो विस्तरे नाथ भूयो वक्षाभ यह संक्षेप में मैंने तुम्हें मोक्ष का विषय बताया है अब पुनः इसी को विस्तार के साथ बता रहा हूँ मुक्ता सुख नो ना सकश्य संचय आहार संचयाच तथा असक्ता सुख नो लोके सशिना मुक्त पुरुष सुखी होते हैं और संसार में निर्भय हो निर्भय होकर विचरते हैं किंतु जिनका वित्त जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है वे कीड़े मकोड़ों की भांति आहार का संग्रह करते करते ही नष्ट हो जाते हैं इसमें संशय नहीं है अतः जो आशक्ति से रहित है वे ही इस संसार में सुखी है आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है स्वजने निंता कर्तव्या मोक्ष बुद्धिना इमे मया भूता भविष्यंते ही कथम तृतीय यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है तो तुम्हें स्वजनों के विषय में ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे स्वयं उत्प्यते स्वयं स्वयम विवर्धते सुख दुखे तथा मृत्यु स्वयम अग्छति प्राणी स्वयं जन्म लेता है स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है भोजनाच्छादने च मात्र पिता चंग्रह स्वृत नगछ लोक नृत्य पुराण मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भोजन वस्त्र तथा अपने माता पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करता है संसार में जो कुछ मिलता है वह पूर्व पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है धात्राभिशाणी सर्वभूतानि मेत लोके रक्षित स्व कर्मी संसार में सभी प्राणी अपने कर्मो से सुरक्षित हो सारी पृथ्वी की दौड़ लगाते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो आहार नियत कर दिया है उसे प्राप्त करते हैं स्वयं मृत सर्वदा हैत्म जो स्वयं ही शरीर की दृष्टि से मिट्टी का लोंदा मात्र है सर्वदा परतंत्र है वह अदृढ़ मन वाला मनुष्य सजनों का पोषण और रक्षण करने में कैसे समर्थ हो सकता है स्वजनम भी यदा मृत्यु तव पश्च्यत कृत पियते महते तत्र बोधभव्यम आत्मना जब सजनों को तुम्हारे देखते देखते ही मौत मार ही डालती है और तुम उन्हें बचाने के लिए महान प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पाते तब इस विषय में तुम्हें स्वयं ही यह विचार करना चाहिए कि मेरी क्या शक्ति है भरने रक्षणे तथा यदि जीवित रह तो भी इनके भरण पोषण और संरक्षण का कार्य समाप्त होने से पहले ही तुम इन्हें छोड़कर पीछे स्वयं भी तो मर जाओगे यदा स्वजन न ज्ञासी सुखितम दुखितुबो आत्मना अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा तब उसके विषय में यह कभी नहीं जान सकोगे कि वह सुखी है या दुखी अतः इस विषय में तुम्हें स्वयं ही विचार करना चाहिए मृते वे जेवे वा यदा भोक्षति वे जन ननु बुद्ध कर्तव्यम हितमात्म तुम जीवित रहो या मर जाओ तुम्हारा प्रत्येक जब अपनी अपनी करनी का ही फल तब इस बात को जानकर तुम्हें भी अपने कल्याण के लिए पधार ऐसा जानकर इस संसार में कौन किसका है इस बात का भली भांति विचार करके अपने मन को मोक्ष में लगा दो और साथ ही पुनः इस बात पर ध्यान दो। दोस्त क्षुधा पिपासा क्रोध लोभ और मोह आदि भावों पर विजय पाली है वह सत्व संपन्न पुरुष सदा मुक्त ही है दूते पानी तथा मृगया जाम चो नर न प्रम्यो जुआ मद्यपान परिस्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि व्यस्त्रों में आसक्त होने का प्रमाद नहीं करता है वह भी सदा मुक्त ही है दिवसे दिवस नाम रात्रो रात्र उपमान सदा भोक्त यह सबुद्धि सब उचित जो पुरुष सदा प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्र में भोग भोगने या भोजन करने की ही चिंता में पड़कर दुखी रहता है वह दोष बुद्धि से युक्त कहलाता है। भाव तथा स्त्री सो पुनः पुनः यह पश्यति सदा युक्त यथावन्मुक्त एव जो सदा योग युक्त रहकर स्त्रियों के प्रति अपने भाव अर्थात अनुराग या असक्ति को निवृत्त हुआ ही देखता है अर्थात जिसकी स्त्रियों के प्रति भोग्य बुद्धि नहीं होती वही वास्तव में मुक्त है च तथा संभविनाशम चूताती लोह के मुक्त एवं जो प्राणियों के जन्म मृत्यु और चेष्टाओं को ठीक ठीक जानता है वह भी इस संसार में मुक्त ही है कोटिशु। जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्य में से केवल एक प्रस्थ अर्थात पेट भरने लायक को ही अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है उससे अधिक का संग्रह करना नहीं चाहता तथा तो बड़े से बड़े महल में मंच बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए पर्याप्त समझता है वह मुक्त हो जाता है मृत्यु अवृत्ति कर्षित पश्यत जो इस जगत को रोगों से पीड़ित जीविका के अभाव से दुर्बल और मृत्यु के आघात से नष्ट हुआ देखता है वह मुक्त हो जाता है यह पश्यति संतुष्टो न पश्य अभी हे याप्य न संतुष्टो लो कस्त एव जो देख ऐसा देखता है वह संतुष्ट एवं मुक्त होता है किंतु जो ऐसा नहीं देखता वह मारा जाता है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है वह इस जगत में मुक्त ही है अग्निशो महाभिदम सर्वश्च्य न संशिष्यते भाव ही अद्भुत ही मुक्त ये वच जो इस संपूर्ण जगत को अग्नि और सोम अर्थात भोक्ता और भोज्य रूप ही देखता है और स्वयं को उसके भिन्न समझता है उसे माया के अद्भुत भाव सुख दुख आदि छू नहीं सकते वह सर्वथा मुक्त ही है पर या समाने ही साल यस्चा यस्चा जिस देहधारी के लिए पलंग ही सेज और भूमि दोनों समान है जो अग्नि के चावल और कोदो आदि को एक सा समझता है वह मुक्त ही है क्षौमच कुशचीरम चौशेय वल चर्म जिसके लिए के वस्त्र चीर, रेश्मी वस्त्र वलकल, वस्त्र चीर और सब समान है है वह भी मुक्त ही लोकमश्य तथा च वर्तते जो संसार को पांच भौतिक देखता और उस दृष्टि के अनुसार ही बर्ताव करता है वह भी इस जगत में मुक्त ही है सुख दुख लाभ जया सर्वथा ओ इत जिसकी दृष्टि में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सम है तथा जिसकी इच्छा द्वेष भय और उद्वेग सर्वथा नष्ट हो गए हैं वही मुक्त है रक्त मूत्र यह शरीर क्या है बहुत से दोषों का भंडार इसमें रक्त मल मूत्र तथा और भी अनेक दोषों का संचय हुआ है जो इस बात को देखता और समझता है वह मुक्त हो जाता है वली पलित वलिपलित संयोग आढ़ापा आने पर शरीर में झुरियाँ पड़ जाती है सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं देह दुबली पत्नी एवं कांतिहीन हो जाती है तथा कमर झुक जाने के कारण मनुष्य कुबड़ा सा हो जाता है इन सब बातों की ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती है वह मुक्त हो जाता है तथा बाधिर्यम समय आने पर नष्ट हो जाता है आँखों से दिखाई नहीं देता है कान बहरे हो जाते हैं और प्राण शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है इन सब बातों को जो सदा देखता और इन पर विचार करता रहता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है गतान गां तथा देवान, देवान्सुराश्च तथा गतान लोका दस्मा परम लोकमत स मुच्य थे कितने ही ऋषि देवता तथा असुर इस लोक से परलोक को चले गए जो सदा यह देखता और स्मरण रखता है वह मुक्त हो जाता है प्रभावैरिता पार्थिवीद्र सहस्रशह ये इति पृथ्वी त्यक्वामुच्य शस्त्रों प्रभावशाली नरेश इस पृथ्वी को छोड़कर काल के घाल में चले गए इस बात को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है लोके कुटुम्बार्थ पश्च संसार में धन दुर्लभ है और क्लेश सुलभ। कुटुम्ब के पालन पोषण के लिए भी जहाँ बहुत दुख उठाना पड़ता है यह सब जिसकी दृष्टि में है वह मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं इस जगत में अपनी संतानों की गुणहीनता का दुख भी देखना पड़ता है विपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी संबंध हो जाता है इस प्रकार जो यहाँ अधिकांश कष्ट ही देखता है ऐसा कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा शास्त्रालोकाच जो बुद्ध सर्वं पश्य मानव असारमी मनुष्यम सर्वथा मुक्त जो मनुष्य शास्त्रों के अध्ययन तथा लौकिक अनुभव से भी ज्ञान संपन्न होकर समस्त मानव जगत को सार हिंसा देखता है, है। वह सब प्रकार से मुक्त ही है। मेरे इस वचन को सुनकर तुम अपने बुद्धि को व्याकुलता से रहित बनाकर गृहस्थाश्रम में या सन्यास आश्रम में चाहे जहाँ रहकर मुक्त की भांति आचरण करो तुवा सम्यक स पृथ्वी मोक्ष जयक्त पाल सजा राजा सगर अरिष्टनेमि के ऊपर युक्त उपदेश को भली भांति सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से संपन्न हो प्रजा का पालन करने लगे इस श्री महाभारत ऐ परि मोक्ष धर्म परभड़ी सगर अष्ट ने भी संवाद अष्टाशीत द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सगर और अरिष्ट नेमिका संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ